दुखों से बारंबार बचाता है, अतः उसे क्षेत्र कहते हैं। वह सब दुख एवं मोह उत्पन्न करता है, इसलिए उसे भोज्य नाम से भी कहा गया है। अचेतन विषय होने के कारण उसे विभु नाम से भी कहा जाता है। वे इस प्रकार समूह कभी शय नहीं होते, अतः वह अक्षर नाम से प्रसिद्ध है। और में सदा शयन करने के कारण पुरुष नाम पड़ा है वह पुरुष शुद्ध निरंजन की तरह परम निर्मल ज्ञान एवं अज्ञान दोनों से विवर्जित आसीत तथा नासीत इन विशेषणों से रहित है उसके लिए ब्रद मुक्त गतिशील एवं इस्थति कोई भी विशेषण लागू नहीं होता परम शुद्धता के कारण वह आनंद स्वरूप कहा जाता है, परम हष्ट होने के कारण समदर्शी कहा गया है, आत्म प्रत्येक कर्ता होने के कारण उसमें कोई हेतु बाद नहीं रहता, वह भावनाओं द्वारा, ग्रहा अनुमानों एवं चिंतनों के द्वारा गम में है, इन उपायों द्वारा उसे देखने वाले मोह के वंश नहीं होते। इस दृश्य एवं अदृश्य विश्व प्रपंच में एकमात्र निर्देश्य परम तथा ज्ञान में शांति में सर्व ज्ञान पुरुष को जब प्राणी देखता है तभी वह समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है उसे उसे तभी सच्ची शांति मिलती है आत्मा द्वारा वह उस कारण आत्मा से संयुक्त होता है प्रगति एवं कारण में वह सर्वतः अपनी ही आत्मा में उपासना करता है। इस लोक तथा परलोक में वह विद्मान रहता है और नहीं भी रहता है। वह एक है या अनेक छेत्रीयग्य है या पुरुष आत्मवान है या निरात्मा चेतन है या अचेतन करता है या एक कर्ता भूता है या भोज्य इन्हीं किन्हीं विशेषणों स उस निरंजन को जानने के बाद संसार में जन्म नहीं होता उसकी कोई संज्ञा नहीं अतः वह अव्याच्य है इसका कोई हेतु नहीं इस कारण वह अग्राह है व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि का संहार एवं विस्तार उसी परम पुरुष से होता है वह क्षेत्र यज्ञ इस संसार की सृष्टि करता है प्रलय में वही उसे ग्रस लेता है बुद्धि पूर्वक सृष्टि और लय उसी के द्वारा होती है उसका आदि नहीं है वह चिरकालीन है सृष्टि के आदि काल में प्रलय तक उस परम पुरुष को प्रकृति ढके रहता है उस समय वह परम पुरुष ए पूर्वक रचना करता है उसे पुरुष का पुरुषार्थ ही मानना चाहिए जगत के इस श्रृश्टि एवं लय कोई ईश्वर करत मानते हैं कोई प्रकृति करत परंतु श्रृश्टि का यह व्यापार अनाधि एवं अनंत है इस प्रकार यह प्रकृति जन्म श्रृश्टि का तीसरा कारण मैंने आपको सुनाया है जिसमें निष्ठाभान व्यक्ति मुक्ति लाभ करता है इस प्रकार मैंने आप लोगों से तीन स्तरो अब आगे आप लोग क्या सुनना चाहते हैं वह बतलाइए वायु पुराण का 101 102 वा अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 103 वा अध्याय प्रारंभ सृष्टि का वर्णन ऋषि बोले हे सूत जी आपने यह महान आख्यान हमें सुनाया है मनु के सहित समस्त प्रजाओं ऋषियों समस्त देवताओं पितरों गंधर्वो, भूतो, पिशाचो, उर्गो, राक्षसो, दैत्यो, दानवो, यक्षो, गंधर्वो, पक्षिओ आदि के कर्म, जन्म, धर्म आदि की विचित्र कथाए आपने हमें बताई हैं अन्य और सुनाएं जो मन एवं कानों को अत्यंत सुख देने वाली हो हे सूतजी ये कथाए सचमुच मनुष्य को महाप्रलय तक प्रसन्न करने वाली होती है इस प्रकार बड़े आदर पूर्वक उन ऋषियों ने सूत जी से कहकर कर के वर्णन की कथा को पूछा हे सूत जी जब क्षेत्र यज्ञ समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है प्रकृति के संपूर्ण तत्व रजत तामस ये तीनों गुण समान अवस्था वाले हो जाते हैं जीव ब्रह्म के साथ अव्यक्त में लीन हो जाता है तब फिर से सृष्टि किस प्रकार की होती है इसे आप अच्छी प्रकार से बतलाई ऋषियों के ऋषियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लोमहरषड़ सूत जी पुनः सृष्टि की व्याख्या करने लगे सूत जी बोले हे ऋषियों संक्षेप से पुनः सृष्टि का क्रम आपसे कहता हूं सो ध्यान से सुनो इस विषय में जितनी युक्ति और तर्क हैं उन्हें सभी को बताता हूं जिस प्रकार अप परोक्ष एवं दुर्धी गम्य उसी प्रकार श्रिष्टी भी है। जब विकार विलीन हो जाते हैं उस समय पुरुष प्रकृति में साधर्म से प्रवेश करता है। प्राणियों के अपव्यक्त तथा व्यक्त सभी कर्म भी लीन हो जाते हैं सत्व में सत्व मात्रिक धर्म लीन होता है तम में तमो मात्रिक गुण लीन होता है गुण साम्य में ये दोनों धर्म विभाग रहित हो जाते हैं उस समय प्रधान के सभी कार्यों में प्रवृत्ति बुद्धि प्रवृत्त होती है क्षेत्र उस समय गुणों को अबुद्धि पूर्वक ग्रहण करेगा साम्य अवस्था में विगुण सृष्टि के आरंभ के समय क्षेत्र के द्वारा अधिष्ट होकर विषमता को प्राप्त होते हैं तब क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों व्यक्त विकारो को उत्पन्न करते हैं वे विकार महत आदि 24 होते हैं सभी युक्त आत्माओं का एकमात्र स्वामी ब्रह्मा एवं ब्रह्ममय और महान है आदि देव प्रधान प्रगति के अनुग्रह के लिए उसका यह आविर्भाव कहा जाता है वे क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ अनादि एवं परम सूक्ष्म कहे जाते हैं उन दोनों का अनादि कालीन संयोग है मशक और उदंबर गूलर जल वह मछली के समान उनका संबंध नित्य है सत्य कब्र तक वाले ध्यान निष्ठ ब्रह्म बजी की सृष्टि के आरंभ काल के समय आपस में विधर्मी रजस तत्व तमोगुण कार्य कारण कारण वस वस्त विशेष वस्ता को प्राप्त होते हैं अभिमानी क्षेत्र और उसके जानने वाले क्षेत्र यज्ञ आपस में व्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं, वे अपने गुणों के कारण ही विकार अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनके पहले युग के गुण उनके पास वहीं आते हैं, इसलिए उनको वे अच्छे मालूम होते हैं। पूर्व श्रष्टि में जो क्षेत्र यज्ञों के गुण रहते हैं, उन्हीं गुनों को वे श्रष्टि काल में भी उन्हें प्राप्त करत सत्य असत्य ये सभी गुण उनसे पूर्व सृष्टि के पास रहते हैं अतः इस कारण सृष्टि पर वे पुनः प्राप्त होते हैं इसी कारणवश उनको यह अच्छे मालूम देते हैं महाभूत इंद्रिय यर्धात मूर्त पदार्थ और प्राणी वृद्ध की अनेकता ये सब कार्य कलाप गणों की तथा विचित्रता के कारण ही होते हैं मैंने आपको रूप में पुनर्वार श्रष्टि का वर्णन सुनाया है, अब मैं आपको ब्रह्मजी की उत्पत्ति के विषय में बतलाऊंगा। नित्य सत्त, असत अभ्यात्मक, अपवित्र, कारण सरूप प्रगति रूप सेवक के एक महान प्रतिभाशाली पुरुष पैदा होते हैं, उसी का नाम ब्रह्मजी होता है, वही समस्त श्रष्टि के उत्पन्न पदार्थों वे सब के पिता हैं। वे अभिमान गुणात्मक सभी लोको को पैदा करता है उसी को महत से विशिष्ट कहते हैं उसी महत से अहंकार का उत्पन्न होता है और उसी की आत्मा से भूतों की सृष्टि पैदा होती है वे सभी भूत च एक साथ ही उत्पन्न होते हैं अतः वे ही इंद्रियों के नाम से पुकारे जाते हैं उन भूत समू से अन्य भूत धेदों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार श्रष्टी का प्रवत्तन होता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, श्रिष्टी की यह कथा बहुत पवित्र और महान है।